नमस्कार आप सुन रहे रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और सफ़र कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हफ्ते की शुरुआत सोमवार का दिन है तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाओं के साथ सफर कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और नवरात्र चल रहे हैं और देवी माँ का ये दूसरा दिन है आप सभी शायद पूजा अर्चना भी तैयारी कर रहे होंगे और एक बार आरती कर चुके होंगे अगर नहीं किया हो तो अभी भी कर लीजिए टाइम है कर लीजिए टाइम <laughs> है कर लीजिए और फिर शाम की आरती छः के पहले या छः सात के बीच में करते हैं तो उस समय भी आप तैयार हो जाइए और 30 सितंबर 2019 आज का तारीख है और राशि सकें उन्नीस सौ इकतालीस गते 14 अश्विन सोमवार आ जाए विक्रम समाज दो हज़ार शुक्ल पक्ष अश्विन सोमवार चित्रा आज हैं इस्लामी इजरी चौदह सौ मुरहम पीर आज हैं इसके साथ ही गुरु जाड़ा अप्पा राव ऋषिकेश मुखारजी पंडित श्रद्धाराम शर्मा और दीप दीपा मालिक इन सभी का जन्मदिन है और इसके साथ ही माधवराव सिंधिया रामानंद चटार जी अल्ताफ़ हुसैन हली इन सभी का पुण्य दिवस है तो आशा करता हूँ आप सभी आज के इस दिन को यादगार बनाने के लिए कुछ ना कुछ सोच रखे होंगे तो आइए हमारे साथ आज के इस शो को सजाने के लिए ख़ास हर्ष जी हैं हर्ष जी से हमारी बातें होगी सवेरे भी वो मेरे साथ थे अभी भी हैं हर्ष जी कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ आप बताइए और आप, आप थोड़ा है? सा अपने उत्तराखंड के बारे में बताइए हमें देखिए अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो वो देश में नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी खूबसूरती अपनी सभ्यता के साथ जाना जाता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तराखंड की कि उत्तराखंड के अंदर माँ गंगा की कलकल -कल धारा बहती है और हरिद्वार पवित्र धर्म स्थल है और जहाँ पर देश और दुनिया के लोग माँ गंगा की गोद में डुबकी लगाने के लिए आते हैं और वहीं पर जी, एक जी, सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि गंगा की कलकल -कल बहती धारा हज़रतन अली अहमद साबिर पाक रहमत आलि का आस्थाना भी है जो साबिर पाक के नाम जाना जाता है देश में नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी मान्यताओं से विश्व प्रसिद्ध है।, है और वहाँ की खूबसूरती और जो वहाँ की सभ्यता और जो हमारा ट्रेडिशनल है वो अलग ही दिखाई देता है खैर भारत में किसी भी राज्य की बात कीजिए कुछ ना कुछ अलग बना <laughs> में <laughs> कुछ ना कुछ नई बातें होती हैं हर जगह की अपनी एक खूबसूरती होती है और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता मित्र भी शायद अभी फ़ोन करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ फिर से देते हुए मैं चलिए जब आपने हरिद्वार की बातें की गंगा मैया की बात की तो पहले गंगा मैया को याद कर लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर जी नमस्कार हलो ग गणी गणी गणी खम्मा हुकुम कैसे हैं जय माता जी जय माता, माता जी जी जी जी जय माता और और हमारे जो थे खम्मा गणी खम्मा उनका भी आपसे बहुत प्यार हो गया इसलिए वो आ ही जाते हैं सबसे <laughs> तो तो पहले तो राजस्थान के इनका बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत मोहब्बत के लिए मैं <laughs> <laughs> मैं भी आपका दिल आप, से भारत, भारत का स्वर्ग है और स्वर्ग में रेडियो के माध्यम से।, दे, दे, से बात भी करे सूर्य की भूमि है ये देव देवताओं की भूमि हाँ मैं भी देवताओं की भूमि से ताल्लुक रखता हूँ हरिद्वार जिसको कहीं पावन गंगा है वो भी देवी देवताओं का आप आप तो आप तो मतलब पावन, मतलब पावन गंगा मैया के चरणों में <laughs> आप ये कहिए भारत की कौन सी ऐसी जमी है जो पवित्र नहीं है <laughs> <laughs> देवभूमि भारत को ही कहा जाता और, है <laughs> और आज आज नवरात्रि का दूसरे दिन आप आपको मिलने का सौभाग्य मिला है जी तो जी, जी, बस, जी, बस मतलब गंगा मैया चरणों से हम तुम्हारे पास आए हो तो और क्या बात हो सकती है बिल्कुल बिल्कुल यही भावनाएं जो होती हैं यही जो हमारी स्प्रेश होती है यही हमारी सभ्यता को दर्शाती है और ऊपर से भी गंगा मैया बरस रही है <laughs> सोने पे तो सुहागा सोने पे सुहागा सुहा हाँ <laughs> बिल्कुल और मतलब दिन को देखिए बंद होता है सुबह शाम चालू होता है होता है बहुत ये, आ, ये, आ, है बहुत बहुत बढ़िया सुंदर ये इंटरेक्शन सभी मित्र आपको नवरात्रि के दूसरे दिन की धीरे धीरे शुभकामनाएं और हमारे एक मित्र सुरेश भाई की तबीयत थोड़ी नाजुक है उनके पूरे परिवार की तो बस हम यही दुआ बा और माता से करेंगे की उनकी तबियत जल्द ऐसी जल्द ठीक हो जाए सुरेश भाई दानीरा वाले देवी पूजे जी जी जी सवेरे तो हमने याद किया था आपके कहने पर जी तो शुक्रिया तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा हम दुआ करेंगे शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया धन्यवाद आप सुना है रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कते रहो भैया गंगा मैया मैं जब के पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे जिंदगानी रहे मैया तो गंगा मैया गंगा मैया मैया, मैया, मैया, मैया। गंगा गंगा गंगा क्या आवाज़ है बहुत ही खूबसूरत भजन आपने सुना आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है और आइए आगे बढ़ते हैं हर चीज़ हमारे साथ में है म्यूज़िक और न्यूज़ चैनल से बिलोंग करते हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और हिमाचल उत्तराखंड में रहते हैं उत्तराखंड में जो हरिद्वार है हरिद्वार के पास में उनका रह, आ, रहना है तो एक अच्छी पावन नगरी में रहते हैं गंगा किनारे रहते हैं तो खुशी की बात है हम सभी को बड़ा अच्छा लगता है हलो जी नमस्कार कैसे हो गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर जी जी को भी नमस्कार गुड इवनिंग गुड इवनिंग नमस्कार में एक बार जो रेडियो मधुवन सुन लेते है यार तमन्ना रहती है बात करेंगे तो वहाँ का जो थड़ी वहां की जो भी है हमारा जीवन भी पवित्र हो जाए हम तो कई बार रेडियो मधुबन में आ चुके हैं और खुशियां भी होती है सर जी और आप जो जो वहाँ का है तो हमने भी वहाँ जो अभी हरिद्वार में हम बारह दिन रुके थे जब हम आए थे अच्छा वहांगा गंग, दर्शन के लिए हाँ भागवत की कथा का आयोजन था वहाँ कहाँ पर कहां पर किया था भागवत कथा हाँ जो सर वहाँ जो कंकल में जो सूरत बंगला है वहाँ हम रुके थे अच्छा किनकी की कत, कथा कथा किन था वहाँ पर हाँ वहाँ भागवत की ताज का प्रोग्राम था वहाँ हमारे यहाँ से पांचों लोग आये थे वहाँ कहा किस का क्या कार्यक्रम था भागवत कथा का आयोजन था पितृ दो पितृ का पित्पण का जो एक कार्यक्रम था वो गंगा नदी के किनारे हाँ, तो हाँ। मैं और मेरे पिता जी तो नहीं है लेकिन मैं मेरी माँ और मेरे साथ ससुर के के वहाँ अच्छा, अच्छा, अच्छा। वहाँ मैं तो के लेके तो तो आया तो बिल्कुल वो वो जो जगह है जहाँ पर आप रुके थे गंगा किनारे अगर मैं उसकी बात करूँ तो वहाँ पर एक अलौकिक शक्ति है जो हर अंधकार से दूर ले जाती है हमें सही बात और वहाँ का जो आपने जो वहाँ का स्पिरिचुअल माहौल देखा है गंगा की कलकल बहती धारा जो गंगा का पवित्र जल जो छन कर आता है तो कहीं ना कहीं एक मीठी सी खुशब की हम सुबह में पांच बजे गंगा नदी में नहाने के लिए जाते थे लेकिन इतना ठंडा पानी था फिर भी हमको कुछ पता नहीं चलता वो पानी सब चीजों की एक कुछ ना कुछ वजह होती है जब हम आस्था किसी चीज में रखते हैं तो वो हमारे साथ जुड़ जाती है और हम घर थोड़ा सा थो गर्म पानी नहीं होता तो फिर भी हम बोलते कि ये तो बहुत ठंडा पानी है पर कि वो प्योर पानी आता है जो ऊपर से गंगा से आता है ऊपर पहाड़ से जब गंगा आती है गोमुख से तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वहाँ तो आप गंगा में इस तरह से नहा सकते हैं कि जब सर्दी होती है तो मान लीजिए वहाँ पर आपको पानी गर्म लगेगा और बताओ बात तो हम रुसे लखे आश्रम केतन है एक आश्रम है परमार्थ निकेतन भी है वहाँ पर बहुत बढ़िया बहुत सही सभी जगह बहुत बढ़िया है और जो हरिद्वार में पूरा हरिद्वार हमने देख लिया जो आठ हमारे मंजिल है पूरी और जो गंसा देवी का जो उड़न खटोला है वहाँ भी हम तो पैदल गए थे उड़न खटोला का तो करते भी पैदल जाते है चाहे पावागढ़ जाए चाहे कहीं भी जाए तो हम तो पैदल ही जाते हमारे अम्बादी में भी है तो हम पैदल ही जाते चलिए आपसे आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लग रहा है और जब बात होती है और मैं समझा हूँ की आप कुछ ना कुछ तो दिन जरूर आई है वहाँ तो उनको भी अच्छा लगेगा। जब भी आइएगा तो मधुबन होटल मधुबन रेडियो स्टेशन पर कॉल कीजिएगा वो मेरे से कांटेक्ट आपको जरूर कराएंगे चलिए सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका और आइए आगे बढ़ते हैं और आज बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का जन्मदिन है ऋषिकेश मुकार जी उन्हें कहते हैं दी मास्टर स्टोरी टेलर ऑफ इंडियन सिनेमा कहानी अगर बया करना है कहानियों को बताना है सिनेमा में तो ऋषिकेश तरह कहानिया कोई नहीं बता सकता हेलो जी नमस्ते रमेश भाई नमस्ते ओ कैसे हैं आप बीमार बिस्तर में लेटा हुआ पैरों में हो गया है। अरे यार <laughs> प्यार हो गया। बस इस प्यार, प्यार में आप डूबे रहिए आप बीमारी इसको भूल भूल जाइए आप आप हर चीज को जाएंगे <laughs> जब हम लोग से जुड़ <laughs> नमस्ते नमस्ते हर्ष जी से बातें कीजिए गंगा नगरी से आए हुए हैं गंगा मैया के पास हरिद्वार से आए हुए हैं आप कैसे हैं तबियत आपके पैरों का दर्द कैसा है पैरों में दर्द और ये अपने इनकी बात सुनी की मैंने गंगा हाँ। अरे मैं और जो समान किया कुछ इसलिए तो <laughs> तो मैं सोचा कहीं बुखार आ गई थी इसलिए मैं वो भी सोया था बुखार आ गया था आपको तो दुछे, दुछे का प्रोग्राम था दूसरों का प्रोग्राम था नोन का हाँ एक और लोग आए थे बाहर से मोहन मोहन मोहन संत जी आए थे जो मास्टर इंदौर से आए हुए थे इंदौर से आए थे ग्वालियर उनका भी प्रोग्राम सुना सुरेश भाई को सुरेश भाई को सीधा बहन को तो आप अपना ख्याल रखिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने पैरों का दर्द जल्दी ठीक हो जाए ऐसी हम प्रार्थना करते हैं नवरात्रि का वक्त चल रहा है और इस नवरात्रि का जो दूसरा दिन है नवरात्रि का और इसमें आप अपना पूरी तरीके से ख्याल रखिए और माँ दुर्गा की स्तुति कीजिए तो कहीं ना कहीं आपका दर्द जो है जो हो जो हो जाए, जो, आप बहुत अच्छा फील करें जी शुक्रिया शुक्रिया रसिक भाई आप सुन रहे हैं रेडिमो वन 90.4 एफएम तो आइए आगे बढ़ते हैं मैं एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी को सुनाने जा रहा हूँ दी मास्टर स्टोरी टेलर ऑफ इंडियन सिनेमा सौ साल इंडियन सिनेमा को हुआ तब ऋषिकेश मुखार्जी को पूरी फिल्म दुनिया ने याद किया था हेलो जी नमस्कार <laughs> क्यूँकी पवित्र गंगा हरिद्वार से हमारी हर जी आए हैं तो जरूर सुनाना ही पड़ेगा तो नमस्कार आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार।, नमस्कार नमस्कार मैं हरिद्वार के किया किया अच्छा अच्छा इलाहाबाद में नमामी गंगे तो तो है, तो जी जी जी चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप इसी तरह से अपना ख्याल रखिएगा कहीं ना कहीं जीवन के किसी और मोड पर मुलाकात आपसे ज़रूर होगी और आ, ये माध्यम में 90.4 एफएम रेडियो मधुमन आप सुन रहे हैं उसके माध्यम से हम लोग से बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं हंसी और खुशी की बात हो रही है एक नए युग की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे जीवन हमारा सफल होता रहेगा और बताइए जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आ, स्वामी जी आपका आप हैं 90.4 एफएम चलिए मैं आपको चलता हूँ लेकर इंडियन सिनेमा के स्टोरी टेलर मास्टर ऋषिकेश मुखर्जी ऋषिकेश मुखर्जी करियर इन बॉम्बे एंड असिस्टेंट डायरेक्टर टू द ग्रेट डिरेक्टर पीमल रॉय Without being aggressively experimental or showily grand in form, theme, or treatment, many of his films charmed audiences and critics because of their heartwarming irony and simple handling. रूप में स्पर्श, स्पर्श में शब्द और ये सब बातें खुली मिली हुई हैं। ये समझ में नहीं आता। इसमें ना समझने की क्या बात है? चली चली। कुछ सुन रहे हैं आप? एक चिड़िया की आवाज़। His directorial debut Musafir of 1957 a story of an old house where three unrelated plots dealing with birth marriage and death occur in a series didn't achieve success but director Raj Kapoor was impressed with Rishita's work and strongly recommended him to direct the film Anari of 1959 The plot of his next film Anuradha revolved around an idealistic workaholic doctor who neglects his wife to focus on his work It won him the president's medal award. Since then, he went on making films like Anupama, Ashirwad and Satya Kaam which gained fair success. His most remarkable film Anand, released in 1971, unfolds the story of a cancer patient Anand played by Rajesh Khanna and his physician Bhaskar played by Amitabh Bachchan. This classic film showcased a balance between complex but compassionate aspects of hope Fear, Life and Death. Rishi Das other memorable films are Guddi, Abhiman and Chipke Chipke. These films narrated stories of middle class households with tongue and cheek manner. However, the angry young man phenomenon of 1970s and the larger than life films led to Rishi Das style of filmmaking die out. Two sparkling comedies, Golmaal of 1979 and Khoob Surat of 1980 were Rishi Das last hits. Rajendra did attempt to come back with Jhoot Bole Kewa Karte in 1999, but sadly it didn't gain success. Gradually, his ill health started to increasingly curtail his activities, and at the age of 80, he passed away due to chronic renal failure on 6th of June 2006. However, the magic of simplicity and lifelikeness of characters in his films still lingers in the minds of every Hindi film lover. He will always be remembered as the master storyteller of Indian cinema. This is Mahima Kaushal for rajshree.com. नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइन पॉइंट फोर एफ एम जली रशिदा की बहुत ही प्यारी सी कहानी जो है हमने अभी सुनी आशा करता हूँ आप सभी को रिशिदा के बारे में पता ही चल गया होगा कि वो ऐसे एक नामचीन डायरेक्टर थे जिन्हें कहानी बताने में महारत हासिल थी और छोटी सी कहानी कोशहर हुआ था तेरे मेरे मिलन की फिल्म का एक थोड़ी देर में सुनाएंगे हम लोग अपने कॉलर से बात करते हैं हेलो जी नमस्कार हेलो हाँ जी हाँ जी नमस्कार नाम बताइए जी नमस्कार मैं संगीता श्रीवास्तव कानपुर से बोल रही हूँ संगीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप इतने दूर से हमसे बातें कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और आपके लिए चंद तालिया हमारी और से <laughs> जी संगीता जी बताइए अरे आपका प्रोग्राम हम लोग देखते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है <laughs> देखते हैं कैसे देखते हैं सुनते हैं <laughs> नहीं एक्चुअली हमने एक बार ओम शांति आया है ना आबू रोड तो हमने वहाँ पे देखा था आपका प्रोग्राम, आ, प्रोग्राम। आ, फिर तो देखा है देखा है वाक्य में देखा है और हम लोग आबू रोड में रहे भी है साढ़े साल अच्छा अच्छा ओम शांति से जुड़े हुए हैं बहुत बढ़िया संगीता जी और बताइए आप क्या करते हैं मैं तो हाउस वाइफ हूँ हम्म आ, क्या आपने पढ़ाई वगैरह किया है कुछ हमारी पढ़ाई में ग्रेजुएशन हमारा हो गया है नहीं, नहीं, और आ, हमारे दो बच्चे हैं और हमारे हजबेंड भी आपके ओम शादी से जुड़े हुए हैं जी जी जी जी दिवाकर जी की बात कर रहे हैं जी जी जी दिवाकर जी अभी रिसेंटली उनसे मिलना हुआ वो आए थे किसी काम से दो बार उनसे मिलना हुआ एक आई कॉन्फ्रेंस में उसके बाद फिर से एक बार उनका आना हुआ तो दोनों बार हमारे से मुलाकात की बड़ी अच्छी बातें वो करते हैं और रेडियो मधुबन पे लाइव प्रोग्राम भी हमने उनका किया था जी जी जी जी तो कभी हम लोग भी आए तो कभी हम लोग भी आपके साथ आके लाइव पे जुड़ेंगे जरूर जरूर स्वागत है आपका <laughs> <laughs> और अभी तो और ऐसे तो ओम शांति बहुत ही अच्छा है लेकिन मुझे उस पर बहुत बिलीव होता है की मतलब जो चीज़ हम लोग सोचते है पहुंचते वो चीज होती ही है तो आत्मा से आत्मा से परमात्मा का मिलन एक माध्यम है यहाँ पर जी जी जी बताइए संगीता जी बस और मतलब हम लोग को बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम हमेशा हम रोज सुनते हैं जब से ये आए कानपुर आबू रोड से जी जी, जब से जी। हम, हमें बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम <laughs> तो हम चाहेंगे कि हमेशा आपसे जुड़े रहे क्या बात है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप यू ही जुड़े रहे और अपनी जो भावनाएं हैं अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और अभी कानपुर में फिलहाल जो नवरात्रि का क्या माहौल है किस तरह का प्रोग्राम वगैरह आपके आसपास में कुछ हो तो उसके बारे में बताइए कानपुर में यहाँ पे आ, हर जगह यहाँ पे मतलब पूजा पंडाल बना के हर जगह पूजा होती है यहाँ पे हुँ हुँ हु. और यहाँ पे मतलब कहीं कहीं पे ऐसे तो गरबा का ट्रेंड तो आपके गुजरात राजस्थान का है लेकिन यहाँ भी कुछ लोग है जो कहीं कहीं पे गरबा भी करते हैं और यहाँ पे अभी इतनी रश है पूजा की कि मतलब लोगों के लिए बहुत भीड़ पे आना जाना एकदम सही बात है सही बात है चलिए कहीं ना कहीं भीड़ हो लेकिन उसमें भावना हो हाँ, भावना हो नहीं और एक्चुअली ये है कि आप कहीं भी जाओ एक मतलब हर चीज हर किसी को एक पॉजिटिव था हमेशा देना चाहिए इससे लोगो में कुछ कुछ फायदा हो पूजा पूजा करने पूजा इन द सेंस करने का मतलब है कि आपका मन हमेशा शुद्ध होना चाहिए पूजा के टाइम या उसके बाद भी आप सब दिन हमेशा अपनी थॉट को पॉजिटिव रखो जी जी जी, जी। बहुत अच्छी बात है संगीता जी बहुत ही अच्छी भावना आपने व्यक्त किया है और एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी आपके इन बातों से मिलता है कि हम जब भी पूजा करें भावना से करें और श्रद्धा से करें और जहां भी हम लोग जा रहे हैं एक श्रेष्ठ भावना लेकर हम लोग सबके प्रति कल्याण की भावना लेकर अगर काम शुरू करते हैं कार्य करते हैं दोस्ती बनाते हैं या पार्टनरशिप करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसमें एक श्रेष्ठ भावना जो है हमें बांध के भी रखता है और हर मुश्किल में आसान जो है ज़िंदगी जीने का तरीका भी बताता है तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए इस प्रोग्राम में और यही जुड़े रहें और अपनी जो भावना है अपनी जो प्रतिक्रिया हैं फोन करके बताते रहिए बहुत सारी शुभकामनाएँ नवरात्रि की मंगल आपको आपको भी ओम शांति ओम शांति थैंक यू सर आप सुना है रेडमोट वन नाइनटी पॉइंट तो अब आगे बढ़ते हैं Uh, जैसे कि रिशिदा के बारे में बातें कर रहा था मैं और आपने भी सुना कि उनकी एक फिल्म आई थी आनंद जो बहुत ही सिंपल स्टोरी था एक जगह पे एक कैंसर पेशेंट जो मौत के बिल्कुल करीब है और दूसरी तरफ उसके डॉक्टर जो इलाज कर रहा है दोनों की केमिस्ट्री दोनों की फीलिंग किस तरह से उन्होंने बयाँ किया था स्टोरी में सिंपल स्टोरी में उन्होंने उन भावनाओं को व्यक्त किया था तो वो हुँ, बड़ा हुँ, अच्छा हुँ, लगता है एक और उसमें कैसे वो हर मुश्किल में एक आसान तरीका है जीने का लेकिन हम उस मुश्किल में कोई भी बात आती हैं हैं तो उसको बड़ा बनाते हैं और परेशान होते रहते हैं। <laughs> लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरह से, किया, अच्छी तरह से किया था ने जी नमस्कार नमस्कार रसिक भाई स्वागत है कैसे हैं तबियत ठीक हो गई लग रहा है आपका अरे आपकी यही बातें तो हमें मार देती है आपके दीवान में क्या बात है क्या बात है एक बहुत बहुत जल्दी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मैं आपको ले चलता हूँ रिश्ता की बातें हो रही थी एक फिल्म आई थी नमक हराम इसमें भी एक बहुत ही ट्रेजेडी वो ये बता रहे थे एक तरफ कामगार जो वर्क करते हैं काम करते हैं और एक तरफ मैनेजमेंट कमेटी जो कंपनी को चलाती है उन दोनों में जु धुंध होता है उन दोनों में फ़ायदा कमाने की जो बात आती है और वहाँ पर वर्कर लोगों के साथ क्यों नानसाफी हो जाती है तो उसके लिए एक आम आदमी जो है जब आवाज उठाता है तो वहां फिर कैसे बड़े बड़े जो दिग्गज होते हैं वो भी जाते हैं। तो कहने है अगर खास बात देखी थी। आपने एक चीज नोटिस की हो अब की फिल्मों में पहले की फिल्मों की बात अगर कर करें हम तो बहुत ज्यादा मुखर्जी की जो बात चल रही है मैं उन्हीं के लिए बताता हूँ जो फिल्मों के अंदर कंटेंट होता था वो कहीं ना कहीं मैसेजेबल होता था उससे प्रेरणा उन्हीं पे सुहाग वाली बात ही रहती थी कि पिक्चर का जो म्यूजिक होता था उसकी अलग ही हाँ। <laughs> बात भी फ्लेवर होता सिंपल लिविंग बिग वाली उनका एक तेरे मेरे मिलन की रहना इसमें बहुत ही अच्छा एक गाने के बोल मैं सुना रहा हूँ दर्शकों को खेलेगा वो तेरे आंगन में कितनी छोड़ के है जब फिल्म की और चली जाती है दिल की धड़कने रुक, जाती, रुक है। जाती है और इसी में एक और गाना भी है जो मुझे अभी आपकी यादें ताजा हो रही है तो मेरी भी यादें ताज़ा हो रही बिल्कुल बिल्कुल उसमें ये है कि एक जो है भाव है वहाँ पर तेरी क्या क्या तेरी बिंदिया बिंदिया हाय क्या रे तो क्या चीज है कि वो सिंपली खिलाएगा <laughs> वैसे ही जो ये माहौल बन रहा है कहीं ना कहीं बाहर बारिश हो रही है <laughs> और सब दर्शक <laughs> लोग 90.4 एफएम रेडियो में जीवन सुन रहे हैं जी जी In the bath. आप सुन रहे रेडियो मतबन नाइन्टी पॉइंट फोर चलिए तेरे मेरे मिलन की रे रहना। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना अभिमान इस एल्बम का और ऋषिकेश मुखारजी का ऋषि दा का बहुत ही प्यारा सा ये फिल्म था और इस फिल्म में जो कॉम्बिनेशन था स्टोरी एंड गाने बहुत ही खूबसूरत थे और बहुत ही अच्छा फील कराते थे और जितनी बार भी आप इन गानों को सुनेंगे उतनी बार आप खो जाएंगे गारंटी के साथ है न <laughs> जब आप दिल से इन गानों को सुनेंगे तो खोए बिना नहीं रह सकते हैं इतने प्यारे गाने हैं रह ऋषिकेश मुखार जी साहब ने इसे बड़े प्यार से बनाया था और हर फिल्म की स्टोरी जो है उनकी यूनिक होती थी बहुत सिंपल मिडिल क्लास फैमिली की कहानियां वो बताते थे और उसमें एक नया रंग देने की कोशिश करते थे और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मैसेज छिपा होता था इनके हर फिल्म में कि जीवन जीने की कला को बताते थे एक और चीज़ और भी मैंने देखी है इनकी फिल्म के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि मिडिल क्लास की स्टोरी जरूर होती थी लेकिन कहीं ना कहीं जाकर वो ऐसे पिक पावर पर पहुंच जाया करती थी कि स्टोरी का रूप बदल दिया करती है थे, और और चो तो तो थे, थे गाने की और म्यूजिक की तो बात ही अलग है अलग होती थी सही बात किशोर जी का और रफी जी का कॉम्बिनेशन आशा जी का लता जी का अलग ही एक और अपना पैटर्न बन जाता था बिल्कुल तो आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और जो बातें सुन रहे हैं रिशिदा के बारे में अगर कुछ फिल्में आपने देखी हो अभिमान है चुपके चुपके हैं और भी कई फिल्में उनकी बनी हुई हैं नमक हराम है और इसके साथ में आनंद है है, आनंद का है। तो खैर चुपके चुपके और आनंद फिल्म की अगर बात की जाए जो आपने किस्सा सुनाया था हाँ, हाँ। जी तो वो, का कि बहुत ही और लास्ट में जाने के बाद जैसे दिल की धड़कनें रुक जाती हैं बाबू बाबू बाबूमुषा ये दुनिया एक लेकिन रु हकीकत में यही यही दुनिया है जो हम एक मशीन मशीन की तरह है लेकिन फिर भी ऐसे किसी ने कहा है कि बड़ा प्यारा सा ये शब्द लिखा है मुझे वो हाँ याद आ गया कि जीवन ऐसे जियो जीवन ऐसे जियो कि जैसा नाटक है हाँ वैसे तो और सभी और नाटक ऐसा हो लगे कि यही जीवन है, <laughs> है बहुत तो आपने ये जो चीज है ना जब हम लोग नाटक समझ के करेंगे तो मेंटली आप वो टेंशन में नहीं रहेंगे हाँ. नाटक के हिसाब से करते रहेंगे और नाटक सही ढंग से जब आप करेंगे तो लगेगा जीवन तो ऐसे ही जीना चाहिए तो बिल्कुल बड़ी सुंदर जो हमारी जो ड्रामा बनी स्पिरिचुअल चीज स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़ जाते हैं और स्पिरिचुअल ना भी कहे जीवन जीना है तो एक ड्रामा की तरह जिए है ना एक दिन आया है एक दिन जाना तो है इस सत्य को अगर पकड़ के चलेंगे तो बीच में जो आपको करना है वो अच्छी तरह से खाली आए खाली, खाली, खाली जाने जाए लेकिन फिर भी भरने की कोशिश में अपने जीवन जीने की कला ही भूल जाती है बिल्कुल सही है तो ऐसा है की वो चीजें जो है जहाँ से हम आए हैं और जहाँ जाने वाले हैं उन दोनों पोल को अगर समझ लेते हैं जीवन का तो जीवन बीच वाला जो समय है जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है उसको जीवन कहा का अच्छा, अक्सर चीज आपने नोटिस की जो आने वाली वक्त होता है कभी किसी की कोई परेशानी आती है मान जी डॉक्टर को दिखाना है जी जी जी छह दिन बाद दिखाना है लेकिन बीमार से <laughs> पड़ जाता है तो वही चीज होने वाली वो जैसे अभी हमारे हर रसिक भाई की बात ही ले लो वो खटिए पे पड़े हुए पैर उनके चलने नहीं दे रहे लेकिन फिर भी वो सवेरे जैसे सवेरे एनर्जी मिल जाती है दुकान पर अपने काम काम भी करते हैं कारोबार भी करते हैं रेडियो मौजूद को भी सुनते रहते हैं तुम बना एक आप कैसे जीते हैं, जीते हैं। वो है परेशानियाँ है पैर में दर्द है वो सब कुछ परेशानियाँ अपने जगह पे है चली जाती है आप अगर जिन चीजों के बारे में आप ज्यादा सोचते हैं उसको अगर पकड़ के रखते हैं तो दर्द ज्यादा होता है वो है तो है उसको छोड़ के आप जीवन जी बिल्कुल तो वो कम हो जाएगा दर्शकों अगर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज है पॉजिटिव जीने का जीने का और जीने की कला तभी आ सकती है हम हर चीज को, हर को ले पॉजिटिव, पॉजिटिव ले।, ले और जो है है निगेटिव हम हम हाँ, चीज को बढ़ाते हैं खुद पैदा नहीं के खुद कुछ पैदा करके उसको जो है क्रिएट कर लेते हैं और वो सारी चीजें जो है वो बड़ी मुश्किल करते हताश करते हैं तो इसलिए हताश ना हो अभी मैं आपको ले चलता हूँ उस <laughs> जगह पे सुनते बहुत, बहुत अच्छा हैं देखिए एक एक शब्द में आपको जो है एक बहुत एनर्जी मिलेगा ध्यान से आप सुना है नमस्कार रसिक भाई आपकी जो फोन है वो रेडियो से न, कनेक्ट हो रहा है थोड़ा सा आवाज ज्यादा आ रहा है हाँ जी थोड़ा सा दूरी बनाना पड़ेगा आपको हेलो जी। जी, जी जी जी जी बताइए बताइए हाँ जी जी जी रसिक भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अब एक गाना सुनिए बस और कुछ मत कीजिए तेरी बिंद कभी तो जैसे कोई नमस्कार आप, नम्छार आप रेडियो एफएम बहुत बहुत ही ही अच्छा लग रहा है है खूबसूरत जो गाना है, आपने सुना आप ऐसा हो कि बारिश के समय ये गाने <laughs> गाने कहीं ऐसा ना हो कि सब काम छोड़कर बैठ जाए रेडियो सुनने के लिए जी जी और जैसे आप बता रहे थे कि ऋषिकेश मुखर्जी की बात कर रहे थे मुसलमो की बात कर रहे और एक हमारे साथ आज इस शो में लाइव शो में एक और मेहमान जुड़े हुए हैं ब्रिजेश जी भी आ गए हैं जी आपका भी स्वागत है आपका बहुत बहुत स्वागत है तालियो के साथ में आइए तालियों के गड़गड़ाहट के बीच में कॉलर भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हेलो जी नमस्कार नमस्कार सर कंचन भाई बोल रहे जी स्वागत है कंचन भाई के एम चो कैसे लगातार बारिश गिर रही है जी जी जी जी हाँ हाँ और गाना सुन रहे थे अभी तेरा कंगना है। बस रेडियो की से, सेल खत्म नहीं होनी चाहिए आज मेहमान आए हैं तो सर नमस्कार। आपको भी, भी बहुत बहुत नमस्कार और ब्रिजेश जी को भी याद कीजिए वो भी आए हुए हैं हमारे साथ में। जी जी सर नमस्कार, तर, नमस्कार नमस्कार, नमस्कार।, नमस्कार आपको जी सर जी जी जी बहुत ही अच्छा लग रहा है हम सभी लोग आप सभी के साथ में हैं और आप सभी लोगों का प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है जैसे संगीता जी ने भी कानपुर से फ़ोन करके आप सभी को याद किया और बातें बताई कि कानपुर में रहकर रेडियो मधुबन को सुनते हैं और अपना लगता है उन्हें रेडियो मधुबन और आप यहाँ खेती करते हुए जो है रेडियो मधुबन को सुनते हैं और साथ में टेलरिंग का काम भी करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है तो आपके यहाँ गरबा का क्या पोजीशन है गरबा तो नहीं खेलेंगे लेकिन आरती पूजा अर्चना तो चल ही रहा होगा उन्होंने बताया था आ, ना था फोन करके कि यहाँ पर शाम को बारिश हो जाती है सुबह हो <laughs> जाती है गरबा का अच्छा अच्छा ओके कंचन भाई बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार चलिए ब्रिजेश भाई मैं चाहूंगा की आपको जो ऋषिकेश दा की जो फिल्म है जैसे बहुत सारे फिल्में हैं कौन सी एक फिल्म आपने देखी है आनंद के अलावा क्योंकि आनंद के बारे में आपने डिस्कशन भी कर लिया है <laughs> तो और <laughs> एक और नया बताइए अच्छी फिल्म है राजेश खन्ना साहब भी हैं बावर्ची आ, ये बात अच्छी कही आपने बावर आ, जी जो एक फिल्म आई थी इस तरह से एक परिवार में जो समस्या है, जी, जी, जी, है, तो है जबरदस्त कैसे परिवार को फिर एक किया जा सकता है हम फिल्मों को इंटरटेनिंग के लिए अक्सर देखते है और कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेस होने के लिए फिल्मों को देखा जाता है लेकिन मेरा एक मानना यह है की फिल्मों को केवल इंटरटेन के लिए मत देखे सही बात आप कभी कोई चीज नई चीज सीखने के लिए तो फिल्मों को देख लिया करें। नहीं। फिल्में जब बनती सभी को इकट्ठा रहकर जीवन जीवन कैसे जिया जा सकता है वो मैसेज कोट किया जाता है बहुत छोटी मुश्किलें होती है कई बार किसी का स्वभाव भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल का काम करता है कोई क्रोधित होगा और उसका एक स्वभाव है कि भाई उठते ही सवेरे किसी को गाली देना बात करना गुस्से से बात करना नहीं नहीं। अब वो एक व्यक्ति की वजह से सारा फैमिली जो है मुझे डिस्टर्ब हो, हो जाती अच्छा है तो है वो को। चीज़ों को कैसे हम लोग समझ पाए ये फिल्मों में तो बड़ी अच्छी तरह से पिक्चराइज और के तो, में तो ऐसी छोटी-छोटी पिक्चर जो आपने कहा है ना कि सुबह उठते ही किसी को चाय चाहिए किसी को कुछ चाहिए इस वजह से जो घर में कले होती है आज भी होती है वो जिनके घर में ज्यादा कले होती है उनको जरूर देखना चाहिए मैं कहूँगा सही बात है चलिए ऋषिकेश मुखर्जी की अगर बात की जाए अगर हम ये बात शुरू करें तो तो एक जीवन बीत जाएगा हम बारे में हमारे नहीं कर सकते हुँ। लेकिन हुँ। फिल्मों की अगर बात की जाए तो आज भी उन फिल्मों की बहुत ज्यादा जरूरत है जो समाज के अंदर एक नई जागृति को पैदा कर सके और उनके गाने गाने जो है बहुत ही मीनिंगफुल होते थे खाली विधिया के ऊपर पूरा डिस्क्राइब से वो गाने हेलो जी नमस्कार नमस्कार दो महिलाओं को नमस्कार जी नमस्कार क्यूँ सुबह में, में आए थे हमारे दो मेहमान अभी आए तो अब तो सारा दिन हमारा बिल्कुल बढ़िया अच्छा बीत रहा है जी जी, जी बिल्कुल लेकिन आपने मेहमानों मेहमानों को को चाय चाय नहीं नहीं पिलाया पिलाया बरसात में आपने जी जी जी जी बिल्कुल बढ़िया फील हो रहा है एक तरफ मौसम एक तरफ हमारे मौसम से भी अच्छा हमारे मेहमान जरूरी चीजों को भूल गए बोलने के जी जो बोला नहीं करना चाहता था लेकिन टाइम हो गया तो अभी कर लिया ओके हमारे मेहमानों को प्यार भरा नमस नमस्कार आपको भी नमस्कार, नमस्कार। और मैं चाहूँगा कि आपका तबीयत ठीक है आंखें वगैरह ठीक है बिल्कुल चलिए नवरात्रि की पूजा आप करिएगा और कहीं ना कहीं जो आपकी परेशानी वो दूर दूर हो जाए और नमस्कार आनंद आइए आगे बढ़ते हैं बाबर जी की बातें हो रही थी और मैं चाहूंगा कि लास्ट में जो एक वो पूरी फिल्म को जो है एक सस्पेंस के साथ खत्म कर रहे हैं वो एक चीज जो है आदमी लोग एकदम उनके हार्ट हार्ट बीट <laughs> हार्ट बीट जो है बढ़ जाती है हेलो <laughs> जी।, जी।, हाँ जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार नट्टू बाई के एम कैसे हैं और चाय चाय पीने के लिए आप को आमंत्रण सुपर सुपर चलिए चलिए लिया कर होगा हमारा हमारे है नहीं आपकी गर्माहट शब्दों से यहाँ तक आ रही है नहीं नहीं वो बोल रहे हैं कि आपके शब्दों की गर्माहट यहाँ पर पहुँच चुकी है और थोड़ा एटमोस्फेयर भी हम लोगों को लग रहा है गर्म हो गया <laughs> <laughs> <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> चलिए नट्टू भाई बहुत बहुत शुक्रिया हाँ सभी दोस्तों को बहुत प्यार बराबर मुस्कुराते रहो सदा बिल्कुल शुक्रिया शुक्रिया आपका आशीष मिलता रहता है तो हम यूं ही मुस्कुराते रहेंगे बड़े बुजुर्गों का आशीष जब मिलता है जीवन में एक खुशी आती है तो आइए ब्रिजेश भाई मैं चाहूँगा कि वो लास्ट वाली सस्पेंस वाली जो है <laughs> लास्ट में जब सब लोग सो जाते हैं और फवारा मार दिया जाता है ऐसा लगता है कि इनको क्या हो गया बाबर जी को हुआ क्या भाई हलो जी हेलो हाँ जी नमस्कार नमस्ते जय माता जी जय माता जी नाम बताइए हम पालमपुर पालमपुर के पास से बोलते जो शहर लगता है ने? जी जी जी जी क्या नाम है आपका मेरा नाम और शुभ नाम है अनिरुद्ध अनिरुद्ध जी स्वागत है क्या करते हैं वैसे अनिरुद्ध जी आप हम तो छोटे मोटे प्रोग्राम करते है क्या इस तरह के प्रोग्राम करते, करते, करते हरीश जी जो जल्दी से पूछ लेते हैं कही मुझे भी कुछ बजाने का मौका मिल जाए क्या करते हैं आप हम तो प्रोग्राम करते के गीत क्या बैठे तो एक छोटा सा गीत दर्शकों को सुना दीजिए ऋषिकेश <laughs> मुखर्जी की फिल्म का कोई भी <laughs> जिंदगी कैसी है पहली ये आ, तो मुकेश जी का तो, है हाँ <laughs> जी कोई भी गीत सुनाइए आपका पसंदीदा जी सुनाइये सुनाइये दो लाइन सुनाइए बढ़िया सा पोगे जब कभी भी सुनोगे गीत संग बहुत अच्छा आपने गाया बहुत सुंदर गाया, गाया है आपने बहुत ही बढ़िया गीत आपने गाया है अनुरुझ जी कभी रेडियो पे भी दर्शन दीजिए हमें <laughs> औ, और उसका एक अंतरा जो अच्छा है जी सुनाइए सुनाइए हाँ जी, सुना तेरे जी हाथों में मेरा हाथ था वो वो तो अच्छा है लेकिन वो बाहर वो चांद नीरा हमने की थी जो प्यार की बातें उन की, की जो अच्छा गीत है इसलिए मैं <laughs> बहुत अच्छा जी बहुत बहुत धन्यवाद और कभी मौका मिले तो हमारे रेडियो माध्यम पे जरूर आइए स्वागत है आपका आएंगे जी ठीक है स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइनटी 90.4 एफएम एफ एम चलिए मैं पूरा गीत नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि समय हो गया है वक्त हो रहा है पाँच बजने में सिर्फ एक मिनट बाकी है और आप सभी से रूबरू रूबरू होते हुए रुख्सत भी होना है <laughs> एक बार फिर से हमारे ब्रजेश जी का एंड हर्ष सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आकर अपनी भावनाओं के साथ हमारे साथ जुड़े और आप सभी लोगों ने फ़ोन करके हमें याद किया इसलिए आप सभी आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत और क्या कहूँ बहुत प्यार आप सभी को आप सभी का हमें मिल रहा है हेलो जी नमस्कार नमस्कार रमेश आपने तो इतना अच्छे से प्रोग्राम किया कि सुबह उठते ही आंख खुलते ही आंख तो खैर कब की खुली लेकिन उठते ही चाय की चुस्कियाँ लेते हुए क्योंकि हमारे वो गेस्ट हंस रहे हैं क्यूँकी उनको नहीं पता कर रही हूँ क्योंकि चढ़ा है, तो है।, है।, अभी है। तो जी जी जी। इतनी एनर्जी इतनी एनर्जी मज़ा आ गया प्रोग्राम बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बहुत अच्छे से प्रोग्राम बहुत मजा आया और इतने और आज तो हमारे श्रोता भी आके गा रहे थे बहुत अच्छा प्रोग्राम था थैंक यू और सबको बहुत प्यार से बहुत प्यार वाला नमस्कार और ऐसे ही खुश रहो हंसते रहो हमें भी हंसाते रहो ऐसे प्रोग्राम करते रहो आप सब और हमें विदेश में बैठ के अपने घर जैसा महसूस कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विभाजी थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं और रिभा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने आखिरी में कॉल करके हम सभी को एक नई एनर्जी दिया कि आप वहाँ विदेश में रहकर वर्जिनिया से हमें कॉल किया और वहाँ पर रेडियो मधुबन को सुनकर आप देश की अनुभूति करते हैं तो हम यहाँ बैठकर विदेश की अनुभूति कर रहे हैं देश विदेश क्या है पूरे विश्व एक है एक वसुंधरा है हम सब उसके ईश्वर के बच्चे हैं तो एक हम कंबाइन है, हैं पॉजिटिव चीजें हैं बस इस चीज को समझने के लिए हमें मुहिम छेड़नी पड़ रही है जबकि हम एक ही हैं तो चलिए फिर से एक बार आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं फिर से हमारे दोनों आये हुए मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चुके, चुके, से वो, करना मैं हूँ पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो